उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहां जो सोवत है जो सोवत है है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया तब पछता है क्या होवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहां जो सोवत है जो सोवत है, है। ಯೋ ಸೋವತ ಹೋಫೋವತ ಹೋ ಜಾಗ ಸೋಪಾವತ ಹುಟ್ಟ ಜಾಗ ಭಿ ಅಬ ರಾ ಜೋ ಸೋಬ